आज सात नवंबर 2013 गुरुवार का दिवस है और हरिहृत आश्रम के, के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ तो समय से परमार्थसार का अध्ययन करते करते उसके अंतिम चरण में हैं इसमें दस कारिकाएँ वो बची हैं जिनमें परमार्थसार के ज्ञान का उपसंहार किया गया है और अंत में दो, दो कारिकाओं में उन के बारे में बताया गया है जिन्होंने इसके सार को काश्मेश्वर दर्शन के त्रिग्दर्शन के अनुकूल प्रस्तुत किया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं हमने पिछली बार कारिका तिराणु तक अध्ययन किया था और इसके आगे की कारिका को हम आज जारी रखते हैं करण गण गर सम्प्रमोश स्मृति ज्ञान श्वास कलिलता, कलिलताच्छेद मर्मसु पूजा विशेषाह शरीर संस्कार जो भोग स कथम विग्रह योगे सति न भवेन मोहयोगे अभी मरणवासरे ज्ञानी न चेवते स्वात्म परमार्थ यानी जब शरीर छूटता है मनुष्य का तो कई तरह से शरीर के कष्ट होते हैं इंद्रियों का हरण हो जाता है यानि कभी इंद्रियां साथ नहीं देती कान सुनने में अक्षम हो जाते हैं आंखें देखने में अक्षम हो जाती हैं लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी योगी का जो स्वात्म स्वरूप है उसका कभी खास नहीं होता ये विशिष्ट बात है जो हमारा जीवन भर का संग्रहित पुण्य है जो हमारा जीवन भर का संग्रहित योग है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता यानी हमारी ये धारणा होती है कभी कभी कि अंतिम समय में अगर बेहोशी में शरीर छूटेगा अज्ञान में छूटेगा तो उस समय में हमारी क्या गति होगी लेकिन महत्व सिर्फ एक क्षण का नहीं है महत्व पूरे जीवन का है पूरे जीवन अगर हमने योग में ध्यान में परमेश्वर के आत्म स्वरूप के चिंतन में अगर बिताए हैं तो अंतिम समय में जैसी भी परिस्थिति हो शरीर होश में छुटे बेहोशी में लेकिन इन सब परिस्थितियों में योगी परमार्थ से अलग नहीं होता परमार्थ से वो कभी भी छूट नहीं होता लेकिन अगर जीवन भर हमारा चिंतन भोग का रहा चिंतन भर जीवन भर हमारा चिंतन शारीरिक और सांसारिक दौड़ का रहा तो उस परिस्थिति में अंतिम समय में हमारा शरीर से जो वासना है जो जुड़ी है जो संसार से जुड़ी हुई वासना है उसके अनुकूल ही हमें पुनः शरीर धारण करने को मजबूर होना पड़ता है यही इन दो कारिकाओं में बात वर्णित है शरीर से जो हमारा संबंध है वो शरीर के संबंध रहते रहते हैं उसके सुख दुख को भोजना भोगना हमारी मजबूरी है कभी कुछ अज्ञानी या कम समझ लोगों को हमने कहते सुना है कि अरे वो गुरुदेव कहते हैं बड़े ज्ञानी हैं तो वो क्यों कष्ट भोग रहे हैं उनको दमा क्यों हो, क्यों हो गया वो बीमार क्यों हो गए वो क्यों अपनी सुधबुद खो बैठे यह सोचना हमारी मूर्खता है शरीर का संबंध जब तक है तब तक नैसर्गिक रूप से प्राण जब तक इस शरीर से जुड़े हैं तब तक इस शरीर के कष्टों को व्यक्ति को भोगना जरूरी है लेकिन शरीर के कष्टों को भोगने के बाद भी उसका जो स्वरूप का लाभ है वो उसका कभी लाभ कम नहीं होता यह हमारी इन दो कार्यिकाओं का संदेश है उसके अगली कार्य है कि परमार्थ मार्गेण जटनम यदा गुरुमुखात समय अति तीव्र शक्तिपात तदेव निर्विघ्नमय शिव यानी जब गुरु के मुख से इस परमार्थ मार्ग को तुरंत या तीव्र शक्तिपात से पा लिया जाता है तो वह आत्मबोध तत्क्षण हो जाता है उस व्यक्ति को तत्ण आत्मबोध हो जाता है उसे तत्ण शिवावस्था प्राप्त हो जाती है यह अक्रम बोध है बोध प्राप्त करने के मूलतः दो तरीके हैं एक अक्रम और एक क्रम अक्रम बोध को तीव्र शक्तिपात कहते हैं क्योंकि यहाँ गुरुमुख से जब स्वरूप का वर्णन या निरूपण जब शिष्य सुनता है तो गुरु सीधे सीधे शिष्य के चैतन्य में प्रवेश कर जाता है और वहाँ वो शिष्य तुरंत ही शिवावस्था प्राप्त कर लेता है इसमें किसी क्रमिक विकास की आवश्यकता नहीं होती क्रमिक विकास की आवश्यकता तब होती है कि जब शिष्य की योग्यता कमतर हो या गुरु की क्षमता उसमें तीव्र शक्तिपात में कमतर हो उन परिस्थितियों में शक्तिपात क्रमशः हो होता है इसमें जो स्वरूप का चिंतन उसे जीवन भर करना पड़ता है और मरने के बाद उसे शिवावस्था प्राप्त होती है यह क्रमबद्ध शिवावस्था प्राप्त करना है सर्वोत्तीर्ण रूपम सोपान पद क्रमेण संशयत्र परतत्व रूडी लाभे पर्यंते शिवमई भावा इसमें वही बात कही कि कर, कि जब शक्तिपात मंद हो तो पूर्व ज्ञान का जो उपदेश प्राप्त हुआ है उस उसका जीवन के अंतिम समय तक चिंतन करना होता है और धीमे धीमे उस चिंतन से हमारे जीवन की दिशा उस दिशा की ओर बढ़ने लगती है जहाँ पर कि शुद्ध निर्वाण है जहाँ पर कि शुद्ध शिवावस्था है जहाँ पर कि पूर्ण आत्मबोध है तो उस पूर्ण आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें सतत जीवन पर्यंत प्रयास करना होता है तो ये ये क्रम योग का अभ्यास है तो दोनों परिस्थितियों का परिणाम एक ही है वो शिवावस्था फर्क एक झटती है तुरंत एक क्रमब्ध यानी धीमा है लेकिन कभी कभी एक शंका होती है कि यदि हमारा ये योगाभ्यास पूर्णता को प्राप्त न हो और मान लो हमारा जीवन समाप्त हो जाए ये शरीर साथ छोड़ दे हमने अपना प्रयास शुरू किया चिंतन किया आत्मबोध का आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना शुरू किया परमेश्वर के स्वरूप को हृदय में बसाना चाहा लेकिन इसके पहले कि हम सफलता सफलतापूर्वक ये काम कर सकें यदि हमें इस जीवन का साथ न मिला तो तो उस शंका का समाधान आगे किया गया है कि तू परी धारा मगतस्य मध्य विश्रांते तत्पद लाभोत्सुक चेतसो अभी मरण कदाचि सै योग्रष्ट शास्त्रे कथितो असो चित्रभोग भुवन पति विश्रांति स्थान वशात भूतवा जन्मांतरे शिवि भवे ये बड़ी सुकून देने वाली बात कही गई है कि अगर हमारी दिशा शिव की ओर हो गई है आत्मबोध की ओर हमारी आत्मा की ओर दिशा हो गई है हमारी रुचि हमारी वासना शरीर से ऐश्वर्य से संसार से जो तो सांसारिक भोग विलास है इससे विपरीत हो गई है अब हमें इन सब के प्रति कोई रुचि नहीं है कि मुझे और भोग मिले और शारीरिक सुख मिले और सांसारिक सुख मिले उस परिस्थिति में हमारे दिशा जब शिवोन्मुख हो जाती है केंद्रोन्मुख हो जाती है उस परिस्थिति में अगर हमारे शरीर का साथ हमको नहीं मिलता यदि मरण भी हो जाए तो भी शास्त्र कहते हैं कि यह स्थिति योग भ्रष्ट की योग भ्रष्ट अपनी अंतरयात्रा के सोपान में जिस स्तर पर है उस स्तर के अनुकूल उसे स्वर्गीय भोगों का आनंद प्राप्त होता है और उसके बाद उन भोगों को भोगने के बाद वो पुनः संसार में ऐसे वातावरण में पैदा होता है जहाँ पर कि उसकी वही अंतर यात्रा पुनः वहाँ से शुरू होती है जहाँ उसने छोड़ी थी इस तरह से श्रीमद्भागव गीता में भी बताया गया है कि जो योग भ्रष्ट है कृष्ण कहते हैं जो मेरी ओर आते आते अगर जीवन में अपने योग को पूर्ण होने के पहले अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो वो आगे आने वाले जन्मों में पुनः श्रीमान के घर पैदा होते हैं जहाँ वो पुनः अपना योग का कार्य जारी रखते हैं और फिर एक दो तीन या कई जन्मों के अंतराल में वो शिवावस्था को प्राप्त कर ही लेते हैं यानी अगर हमारी दिशा विधाता की ओर है तो हमारा कल्याण होना निश्चित है अगर हमारी दिशा विपरीत है तो हमारा कल्याण तब तक संशय में है जब तक कि हम दिशा नहीं बदल देते अगर हम मनुष्य हैं और आज दिशा नहीं बदलते तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता इतना बड़ा अन्याय हम अपने स्वयं के साथ कर लेते हैं जब हम जीवन होते ही जीवन जीते जी अपने जीवन की दिशा नहीं बदलते इससे बड़ा घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकते क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है इसी जीवन में इस बात की संभावना है कि हम अपने दिशा को केंद्रोन्मुख बना लें अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमने अपना ये जन्म बिगाड़ दिया क्योंकि अगले जन्म बाद फिर हमको मनुष्य जन्म मिलेगा ये हमें कैसे मालूम अगर हमारे कर्मानुकूल कोई भोग योनि में चले गए लाखों भोग योनियाँ हैं कीड़े मकोड़ों से लेके सरिस पक्षी मत्स्य किसी भी योनि में हम जा सकते हैं और वहां पर हमारे पाप कर्मों को भोगकर कर पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा लेकिन कितने समय बाद इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है लेकिन जो हाथ में अवसर है इसको हम क्यों चुभ जाएं? लेकिन अगर मन की चंचलता के कारण अगर हमारी योग में उन्नति बहुत धीमी कमज़ोर है तो इसके बारे में अगली कार्यकाएँ कहती कि परमार्थ मार्ग में नम अभ्यस या प्राप्य योगमी नाम सुकभोगी मुदित मनादते सूचिर विषय सर्वभौम सर्वजन पूज्यते यथा राजा भुवनसु सर्वदेव योग्य पूज्य यानी इस स्थिति में जब मन की चंचलता के कारण योग अभ्यास करने वाला योगी अपना योग पूर्ण नहीं कर पाता और ऐसी परिस्थिति में वो अपना शरीर छोड़ देता है उस परिस्थिति में यह कारिका कहती है कि परमार्थ मार्ग का अभ्यास करके भी योगी को न पा योग को न पाने वाला सुरलभ के भोगों का भागी बनकर प्रसन्न मन वाला योगी बहुत काल तक आनंद लेता है यानी वो देवताओं द्वारा पूजित स्वर्गीय आनंद को भोगता है और उसके बाद पुनः वो अपना मनुष्य जन्म लेता है और उस मनुष्य जन्म में मन की चंचलता को शांत कर अपनी मन की चंचलता पर विजय प्राप्त कर पुनः अपनी योग यात्रा जारी करता है इसी यात्रा में उसका उद्देश वही केंद्राभिमुक्ता है वही आत्मबोध है स्वात्मबोध है शिवस्वरूप है इस राह में अब कोई अड़चन नहीं होती उसका मन चंचल था लेकिन अब उसका मन प्रसन्न और शांत है और वो दृढ़ निश्चयी होकर फिर परमेश्वर की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है महता कालीन पुनर्मार पुनर्मानुष्यम प्राप्य योगम भस्य प्राप्त होती दिव्य दिव्यमा अमृतम यस्मात आवर्तते न अपना और वो लंबे समय तक मनुष्य रूप पाकर योग अभ्यास करके उस दिव्य अमृत को पाता है जिस अमृत के पान के बाद वो पुनः इस मर्त लोक में नहीं आता क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी उसका परिचय परमेश्वर शिव के परिचय से एक हो जाता है यानी वो शिव से एक रूप हो जाता है जैसे हमने बादल से बरसने वाले जल को जब पुनः नदी और नदी के द्वारा समुद्र में विसर्जित कर दिया तो फिर हम उस जल को समुद्र ही कह सकते अब वो पुनः उसी रूप में कभी वापस नहीं आएगा अगर हमारे पास एक गंगा जल एक शीशी में रखा है अगर वो समुद्र में डाल दिया जाए तो वही गंगा जल पुनः हमारे पास कभी वापस नहीं आ सकता क्यों कि वो उसकी जो सीमित परिचय थी कि ये गंगा जल है वो असीम परिचय में परिवर्तित हो अब वो आरणों बन गई है समुद्र बन गई है अब उसका सागर महासागर से एकाकार हो गया है यही स्थिति योगी की होती है कि जब वो परम शिव से एक हो जाता है तो उसकी स्थिति परम योगी की हो जाती है और वो शु हो जाता तो इस तरह से वो तो कहते हैं कि अगर योग की दिशा में आगे बढ़ने के बाद हमेशा ही उसकी अंततः सदगति होती है तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है इस बारे में एक सौ जो हमारी कारिका कहती है कि तस्मात सन्मार्गे निरतो यह कश्चि देती सशिवत्व इति मत्वा परमार्थे यथा तथापि प्रयत्नीय कहती हैं कि जब इस दिशा में बढ़ने के बाद चाहे हम योग भ्रष्ट हो जाएं मन की चंचलता के कारण आगे न बढ़ पाए शरीर साथ दे न दे इंद्रियों का हरण होने के बाद भी यदि हमारा आत्मबोध की दिशा में जो कुछ भी विकास हुआ है वह सुरक्षित रहता है तो फिर हमारा कर्तव्य है कि यथा तथा भी प्रयत्न नियम जैसा कैसे भी हो इस दिशा में हमको लगे रहना चाहिए प्रयत्न करते ही चले जाना चाहिए क्योंकि यही प्रयत्न यही हमारी दिशा परिवर्तन मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पौरुष है मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है अगर हम अपने जीवन की दिशा आत्मबोध की प्राप्ति की ओर कर देते हैं तो यह हमारा सर्वोत्तम पुण्य है क्योंकि इसके आगे बाकी सांसारिक पुण्य सब छोटे हो जाते हैं क्योंकि इस पुण्य को करने के बाद सांसारिक पाप और पुण्य दोनों साथ छोड़ देते हैं सांसारिक पाप भी साथ छोड़ देते हैं सांसारिक पुण्य भी साथ छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि न हम पाप के वजन के साथ में परमेश्वर शिव के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं ना पुण्य के वजन के साथ पाप और पुण्य दोनों बेड़ियाँ हैं दोनों से मुक्त होकर ही परम पुण्य कर सकते और परम, परम पुण्य है परम पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है आत्मबोध की दिशा में सत प्रयास करना सत प्रयास शुरू करने की हमारी जिम्मेदारी है सत प्रयास पूर्ण करवाने की उसकी जिम्मेदारी है जिसकी ओर हम जा रहे हैं उसका स्मरण कर हम यात्रा शुरू करते हैं जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो परशु का स्मरण करते हैं जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो हम सबसे पहले उस शिव का स्मरण करते हैं कि हम तेरी ओर आ रहे हैं अब जैसे हमने परमार सार को जब शुरू किया था तो हमने कहा था कि परम परस्थम घनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामय शुभुम शरणम प्रपत्ति हमने उस शिव को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू की थी कि जो परम है जो परस्थ है जो सबसे परे है जो गहन है अनादि है जो सब में समाया हुआ है एक है विशिष्ट है उसका जैसा और कोई नहीं है उस सबके उसके गुणों का बखान करके हमने अपनी यात्रा शुरू कर तो मैं और शंभम शरण प्रपद्य है कि मैं तेरी शरण में हूँ हम दो चार पाँच दस की शरण में नहीं हो सकते हम संसार की शरण में हो सकते हैं धन की शरण में हो सकते हैं बाहुबली की शरण में हो सकते हैं लेकिन अगर हम परमेश्वर शिव के शरण में हैं तो फिर हमारी और कोई शरण नहीं है मैं एकमात्र प्रभु तेरी शरण में हूँ जब हमारी ये भावना होती है तब हम अपनी दिशा को परमेश्वर की ओर आत्मबोध की ओर तीव्रता से मोड़ देते हैं परमेश्वर शिव की ओर जब हमारी दिशा मुड़ जाती है उस वक्त हमारे लिए बाकी की सारी दौड़ गौण हो जाती है बाकी के जितने भी और जितने भी हमारे कर्तव्य हैं अधिकार हैं सब गौण हो जाते हैं पाप और पुण्य इनके बीच आग में रख दिए जाते हैं वो सारे बीज धीमे धीमे भुन जाते हैं ऐसे हो जाते हैं जो अब कभी फल देने के लिए तत्पर नहीं हो सकते ऐसी परिस्थिति में हमारी दिशा चाहे ये शरीर रहे चाहे ये शरीर न रहे दोनों परिस्थितियों में ईश्वरोन्मुख हो जाती है आत्मबोध की ओर बढ़ने लगते तो ये हमारा इस ज्ञान देने वाले कारिका का अंतिम श्लोक है जिसमें उन्होंने सार रूप से बात कह दी है कि जैसे कैसे यथा तथा तुम्हें अपनी दिशा परमेश्वर की ओर आत्मबोध की ओर बनाए रखना है इस कार्य में लगे रहिए। अंत की चिंता मत करी इदम अभिनव गुप्त संक्षेपम ध्यात परम ब्रह अचिरादेव शिवत्म निज अभ्यति और अंतिम कार्य है। है आर्याशतेन तदिदम संक्षिप्त शास्त्र सारम अति अतिगूढ़म अभिनव गुप्तेन मया शिव चरण स्मरण दीप्तेन अभिनव गुप्त कहते हैं कि मैंने इस शिव शास्त्र का सार आपके सम्मुख रखा है वे कहते हैं कि परमेश्वर शिव के चरणों की दीप्ति से मैं प्रदीप्त हूँ और ये प्रकाश आप सबको मिले ये मेरी सद्भावना है और इसी सदभावना और इसी करुणा के वशीभूत उन्होंने इन कारिकाओं का सारभूत रूप हम सबके संक्षिप्त हम सबके सामने रखा है इस तरह इस परमार्थ सार या आधार कारिका का हमारा अध्ययन समाप्त होता है हमने इस आधार कारिका के अध्ययन में ये जाना कि परशिव अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्तव्य है उसी का नाम आत्मबोध है उसी का नाम बोध है वही अंतर्यात्रा का अंतिम पड़ाव है और जब हम इस अंतरयात्रा में शुरू करते हैं अपनी यात्रा तो उस गंतव्य को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि हम राह में भटके नहीं क्योंकि राह में माया के भटकाव बहुत हैं इसलिए हम सबसे पहले अपनी अंतर यात्रा का अंतिम सोपान अपनी नजर में लाते हैं अपने जेहन में लाते हैं अपने अंतकरण में उस अंतिम सोपान का परिदृश्य अंकित कर लेते हैं कि जो गहन है अनादि है जो पर है परन, परम है उसके लिए हम इस यात्रा को जारी करते हैं और उसमें वो शिव की ओर यात्रा हमारी कैसी चलती है शिव का स्वरूप हमारे हृदय में कैसे बना रहता है और कैसे हम उस शिव स्वरूप को अपने हृदय पटल पर अंकित कर सकते हैं और उसके द्वारा कैसे शिव स्वरूपता प्राप्त कर सकते हैं कैसे हमारे पाप पुण्य के बोझों को हम पीछे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम से प्राप्त होता है मोहब्बत से प्राप्त होता है कहते हैं न प्रेम गल साखरी तो तामे दोनों समाये उसमें शिव और संसार दोनों एक साथ नहीं समा सकते हमको धीमे धीमे इस संसार की दौड़ से परिधि की दौड़ से केंद्र की ओर जब जाना है तो केंद्र की ओर रास्ता सकड़ा सकड़ा सकड़ा होता चला जाता है और अंतिम में बिंदु स्वरूप हो जाता है जहाँ वो शून्य आयाम का हो जाता है वहाँ पर कुछ भी साथ नहीं जाता है कोई रिश्तेदार साथ जाते हैं न कोई मित्र साथ जाता है न धन जाता है साथ में न यौवन साथ में जाता है न हमारी बुद्धि साथ में जाती है न कहीं प्रज्ञा साथ में जाती है न कोई और हमारा साथ जाता है उस जगह हम अकेले ही जाते हैं क्योंकि शिव अकेला ही है और वहाँ जाते हैं हम शिव स्वरूप हो जाते हैं तो हमारी यात्रा परिधि से शुरू होती है हमारी यात्रा केंद्र पर समाप्त होती है और इस परिधि से केंद्र तक की यात्रा में हमारा पुरुषार्थ सबसे बड़ा साथी है जो हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ाता है और इस यात्रा की दिशा में अपनी विकास के लिए प्रेरणा देता है अन्यथा सामान्यतः तो, संसार की दिशा में दौड़ने के बाद संसार की दिशा में दौड़ते दौड़ते हमारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है और जब हमारी संसार की दिशा में दौड़ते दौड़ते जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है तो वही परिधियों की वासना कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती हम अगले जन्मों में पुनः परिधि की ओर दौड़ लगाने लगते हैं अंतिम वासना जो जीवन भर हमने पाली है वही हमारा परलोक तय करती वही तय करती है कि इस जीवन के बाद हमें क्या तो हमारी एक बहुत सुंदर सी परमार्थ सार की संक्षेप में जो व्याख्या का क्रम था उसे हमने पूर्ण किया और आशा है कि हम सबको परमेश्वर शिव प्रेरणा देंगे पथ प्रदर्शित करेंगे हम सब यहाँ एकत्रित हैं इस चर्चा में चर्चारत हैं इस दिशा में प्रयासरत हैं इसलिए हम मान के चलते हैं कि परमेश्वर शिव का अनुग्रह हम सबके साथ है तो आज की यात्रा का ये सोपान यहाँ समाप्त करते हैं और अगली बार से हम इस पर अगर कोई प्रश्न होंगे तो उन पर चर्चा करते हुए फिर हम आगे का अध्ययन जारी रखेंगे